नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और पिछले एपिसोड में हमने राग केदार पर बात की थी उसका आरोह अवरोहन कैसे है वो सारी बातें हमने की थी और छोटा ख्याल भी आपको सुनाया था प्रैक्टिस करने के लिए तो आइए उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे आज भी राग केदार पर हम बात करेंगे तो आप सभी को केदार राग के बारे में जानकारी देने के लिए बीके शामली जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आप सभी की तरफ से बीके शामली जी का बहुत बहुत स्वागत है हाँ नमस्कार पिछले एपिसोड में हमने केदार की ऊपर केदार राग की ऊपर हमने चर्चा किया थे कि केदार राग कल ठ की है इसमें दो माह यूज होता है सुदमा करीमा जाने के टाइम अरोहन के टाइम सुदमा और अवरोहन के टाइम करीमा यूज होता है कभी कभी कोमल नी भी यूज़ होता है विवादित सार के रूप में और ऐसे कि जैसे दो माँ हैं इसलिए नींब जो होता है शुद्ध नी जो होता है थोड़ा टेरा करके लगता है यूज़ होता है और गा भी इसमें जो है थोड़ा गुप्त रूप में होता है लेकिन अगर यूज़ करें तो अच्छा है कोई कोई करते हैं तो इसलिए जाति में भी थोड़ा मतभेद है कि ये वर्ग जो है ये कभी और कहते हैं कौन कौन गुणिजन कभी कभी होता है औरव संपन्न होता है तो ऐसे का चलन है और जैसे कि इसको शुरू से ही मां करके शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे जो प्रचलित इसमें जो किधर रख के जो सब जानते हैं किधर रख के ऊपर छोटा ख्याल वही मैं शुरू करती हूँ जी मां Come on. चसा मन मी अरवा अरब सो मन समपी अरब सोच मन मन मन सोच समय जमना तुरुजेतमति मंद च तुरबा सोच समय जमन मित पि अरबा सद गुरु नाम करे सुमिरन सोचे सोच सम प धा सानी दी धा म ग सा सोचे समय जम सानी दप म पधप नीध गँव रे ससो समन सम ग प म गँवर ससो सम मन आ च समी तल पी Arava samaga pa ma pa da pa ma pa da pa ni ni da pa ma pa da pa sa ni da pa ma pa da pa aresa ni da pa ma pa da pa gaware sa samaga pa ma pa da pa sa ni da pa ma pa da pa ma pa da pa gaware sa so chesamar chesamar mitapi arava saide guru. नाम करे सुमिरन बाय सोच समय जब ना आ चम जम मी तपी नाम करे सो चै स मना मी तरपी अरब बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी तरह से आपने जो केदार राह पर आपने गाया आइए आगे बढ़ते हैं और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कराते रहो need to add a mark कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं विशेष राग केदार पर जी हां केदार पर आपने अभी थोड़ी देर पहले छोटा खयाल सुना आइए उससे आगे बढ़ते हैं बीके श्यामली जी को सुनते हैं अभी बाकी जो अंत स्थायी किया है हम अंतरा थोड़ा कम्प्लीट करके राग कम्प्लीट करती है जी। उम्र घटता सब गरी ग आ आ घी घरी पाल पल उमर घट तब गवर जनी दफा माध गवर सचमा गप समय जमन सोच साम सोच स मम मी तपी अरवा ये जो है हमने जो ख्याल है छोटा ख्याल छोटा ख्याल पूरा कर दिया अभी आपको एक सुनाती हूँ कि कैसे ध्रुपद में ये राग यूज होता है यूज होता है हम्म mm. ब त गए न गडे जाय गडे जाय बड ऐसा त गए ना बु ध्रुपद राग राग में कैसे राग। ऐसे हमने दिखाया कि जो क्लासिक बेस चाहते हैं हैं संगीत पसंद करते उसके लिए ध्रुपद करना बहुत उचित है मैं सोचती हूँ की अगर ध्रुपद कर लेने उसके गले में जितना खरस है जितना कुछ होता है सब निकाल जाते हैं इसलिए ध्रुपद करना जरूरी है अगर करे तो अच्छा है गुरु के पास जाके तोरा शिक्षा भी लेना है कैसे ध्रुपद करना चाहिए कैसे नहीं कैसे उसको चैलन है कैसे करना है अगर ध्रुपद में वो आपको जो लय जो है लय में भी वो पक्का हो जाएंगे एकदम ध्रुपद करने से नहीं, नहीं। इसलिए क्या होता है जब परीक्षा देने का टाइम में ये ध्रुपद करने का जरूरी होता है क्योंकि वो मस्ट होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में कुछ होता है ना इस पोर्सन करना ही है ध्रुपद भी करना है ध्रुपद धाम टोरी होरी तड़ाना ये सब करना ही पड़ता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता जो संगीत प्रेमी है वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर राग को सीखने के लिए आपको द्रुप का प्रैक्टिस अच्छा करते हैं तो आपका वॉइस क्लीन हो जाता है शुद्ध हो जाता है तो अभी हम क्या करते है एक भजन भी मीरा भजन मीरा भजन हाँ। हाँ। वो भी करते कैसे भजन में भी होता गीत में तो आपको देखा जाता है ये राग अब ये भजन भी करते हैं करके दिखाती जी स्वागत है तुम्हारी का ऋण सब सुख है अब मोही क्यों तेरे उड़े थगी विरा लगी अंदर सो तुम्हें आयो झा सो तो मैं आ सुख छोड़ा अब मोही क्यों Hey, why are you scared? बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से केदार राग पर भजन गा सकते हैं तो एक सैंपल के तौर पे हमारे श्रोताओं को आपने मीरा भजन सुनाया केदार राग पर और मुझे लगता है कि केदार राग जो है ज्यादातर भक्ति गीत अच्छे लगते हैं इसमें इसमें ये जो बारिश के टाइम में कोई कोई कुछ होता है तो इसमें केदार राग बहुत अच्छा होता है कि दरअ के ऊपर अगर बारिश के कोई गाना होता है गीत होता है तो बहुत अच्छा है तो थोड़ा सैडनेस uh, भी है ना इसलिए वो कड़ी माल लगाने से थोड़ा उसमें थोड़ा अच्छा, थोड़ा आ जाता है मौसम के ऊपर थोड़ा इफेक्ट होता है ना जैसे बारिश के टाइम में मन थोड़ा कैसे हो जाते हैं थोड़ा दुख भरी हो जाते हैं तो केदार राग बहुत अच्छा होता है केदार राग टाइम में अच्छा। ये जो वर्षा में जो बारिश के टाइम में जो गीत होता है ना केदार राग बहुत अच्छा होता है केदार चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि केदार राग किस तरह से किस जगह पे फिट बैठता है तो वर्षा के गीत हैं जो बारिश के समय पर अगर इस तरह का राग सुनाया जाए या इस तरह का प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता आ, है ये आपका कहना आ, था, था। चलिए आप सभी इस तरह के अलग अलग मायने हैं गीत राग यह सब चीज़ें जो है बदलते रहते हैं राग जैसा है वो किस जगह पे किस समय पर सूट होता है ये आपको ही करना पड़ेगा धीरे धीरे लेकिन कुछ अंदाज़ कुछ नई बातें या यहाँ तक हम लोग बता सकते हैं कि इस जगह पे ये सूट होगा, लेकिन फिर भी आपको चिंतन करना है कि जहाँ पर कैसे उस तरह से हो सकता है शादी का माहौल में अगर पुरिया धनेश्री या भीम या काफी राग यूज करते हैं तो बहुत तो अच्छा बहुत होता अच्छा बसंत ऋतु में बसंत राग अलग से होता है वो भी यूज करने से अच्छा होता है दरबारी किनारा रात के बीच में जो हम मिड नाइट बोलते हैं उस टाइम में दरवा किनारा बहुत अच्छा होता है नीत के लिए बहुत अच्छा ऊपर लाभदायक है ये जो राग चलिए श्यामली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राग केदार पर हमने आज बहुत सारी बातें की जैसे की आपने ख्याल भी सुनाया द्रुपद भी सुनाया और एक भजन भी आपने सुनाया और कहा कि ये राग जो है बारिश के गीत जो है इस पे बहुत ही अच्छा बनता है या बारिश का जब मौसम होता है उस समय आप इस तरह का जो राग है वो गा सकते हैं जिससे बहुत ही सुंदर माहौल बनेगा तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूँगा आज के लिए बस इतना ही और अगले एपिसोड में कुछ नए राग के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और मैं चाहूँगा कि आज का एपिसोड आपको कैसे लगा इसके लिए आप चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो